करते निवास जिस उर्मे मदकाम लोभ और मत्सर उसमें न कभी हो सकता आलोकित तो सत्य प्रभाकर भार्यत्व कामनी में जो देखा करता कामुक बन वह पूर्ण नहीं हो सकता उसका न छूटता बंधन लोलुपता है जिस नर की स्वल्पात स्वल्प भी धन में वह मुक्त नहीं हो सकता रहता अपार बंधन में जंजीर क्रोध की जिसको रखती है सदा जकड़कर वह पार नहीं कर सकता दुस्तर माया का सागर इन सभी वासनाओं का त्याग तुम कर दो सानंद वाज मंडल को बस एक गूंज से भर दो ओम तस्सत ओम कवितावली से उद्धृत अमेरिका में उन्हें प्रलोभन कम नहीं मिला था इधर विश्वव्यापी यश उस पर सदा ही परम सुंदरी उच्च वंशी सुशिक्षित महिलाएं उनसे वार्तालाप तथा उनकी सेवा टहल किया करती थीं स्वामी जी में इतनी मोहनी शक्ति थी कि उनमें से कई उनसे विवाह करना चाहती थी एक अत्यंत धनी व्यक्ति की लड़की ने तो एक दिन आकर उनसे यहाँ तक कह दिया स्वामी मेरा सब कुछ एवं स्वयं को मैं भी आपको सौंपती हूँ स्वामी जी ने उसके उत्तर में कहा भद्रे मैं संन्यासी हूँ मुझे विवाह नहीं करना है सभी स्त्रियां मेरी माँ जैसी हैं धन्य हो वीर तुम गुरुदेव के योग्य ही शिष्य हो तुम्हारी देह में वास्तव में पृथ्वी की मिट्टी नहीं लगी है तुम्हारी देह में कामनी कांचन का दाग तक नहीं लगा है तुम प्रलोभन के देश से दूर न भागकर उसी में रहकर श्री की नगरी में रह ईश्वर के पस में अग्रसर हुए हो तुमने साधारण जीव की तरह दिन बिताना नहीं चाहा, तुम देव भाव का जीता जागता उदाहरण छोड़कर इस मर्तलोक को छोड़ गए हो